महाभारत शांति पर्व अधिक शांतिपर्व तयोदाधिकमोध्याय अध्यात्म अधिभूत और अदैवत का वर्णन तथा राजस और तामस भावों के लक्षण वाच पादाव अध्यात्म याज्ञ वल्कवाच पाद्यात्मुब्रह्मणा तत्वर्शिन गंतव्यमूतुस्तःदत याज्ञवल्क जी, जी कहते हैं राजन तत्वदर्शी ब्राह्मणों का कथन है कि दोनों पैर अध्यात्म है गंतव्य स्थान अधिभूत है और विष्णु अधिदैवत है पायुराध्यात्म मिथ्याह था तत्वास्थदर्शिन विसर्गमधिभूत चित्राधिदेवतम तत्वास्थदर्शी विद्वान गुदा को अध्यात्म कहते हैं मलत्याग अधिभूत है और मित्र अधिदैवत है उपस्थोध्यात्म मित्याहुर्था योग प्रदर्शिन अधिभूतम तथानंदोदैवतम च प्रजापति योग मत का प्रदर्शन करने वाले जैसा कहते हैं उसके अनुसार उपस्थ अध्यात्म है मैथुन जनित आनंद अधिभूत है और प्रजापति अधिदैवत है हस्तावध्यात्म मिथ्याह यथा संख्यान दर्शिन कर्तव्यमूत तो इंद्र इंद्रत तदत साख्यदर्थी विद्वानों के कथना अनुसार दोनों हाथ अध्यात्म है कर्तव्य अधिभूत है और इंद्र इंद्रधिद है वाग्यात्मतीहुल यथा सुते दर्शिनः वक्तव्यमिभूत तो बन्नी द वेदार्थ पर विचार करने वाले विद्वान जैसा कहते हैं उसके अनुसार वाक अध्यात्म है वक्तव्य अद्भुत है और अग्नि अधिदैवत है चक्षुर अध्यात्म चक्षुराध्यात्म म्याहुर्यथातेन दर्शिन रूपम्त्राधिभूतम तो सूर्यच्चाध्याधिदतम वेद दर्शी विद्वान जैसा बताते हैं उसके अनुसार नेत्र अध्यात्म है रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदैवत है स्रोत्रमध्यात्म म्याहुरी यथाते दर्शि शब्दस्तिभूत तो दिश्चात्रादिदैवतम वैदिक सिद्धांत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष कहते हैं कि श्रोत्र अध्यात्म है शब्द अधिभूत है और दिशाएं आधि अधिदैवत हैं। जीवा जिह्वामध्यात्मु यथा सुतेन दर्शिण रस एवादिभूत तो वेद के अनुसार दृष्टि रखने वाले विद्वानों का कथन है कि जिह्वा अध्यात्म है रस अधिभूत है और जल अधिदत है घ्राण मध्यात्मुर्यथा धर्षिण गए एविभूत तो पृथिवीचाधदिदत वैदिक मत के अनुसार यथार्थ तत्व का ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि नाचिका अध्यात्म है गंध अधिभूत है और पृथ्वी अधिदैवत है तो तत्वबुद्धि विशारदा स्पर्श मेंवाधिभूत तो पवनश्चाधिदतम तत्वज्ञान में कुशल पुरुषों का कथन है कि त्वचा अध्यात्म है स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैवत है मनोध्यात्म मृत प्राहुर्यथा शास्त्र शारदा मंतव्यम अभूतम तो चंद्रमा चाधिदवत शास्त्र ज्ञान निपुण विद्वान कहते हैं कि मन अध्यात्म है मंतव्य अधिभूत है और चंद्रमा अधिदैवत है अधिदेवता है अहंकारिकध्यात्म आहुत तत्वर्शिन अभिमानिभूत तो रुद्रश्चात्रादिदत तत्वर्शी तो पुरुषों का कथन है कि अहंकार अध्यात्म है अभिमान अधिभूत है और रुद्र अधिदेवता है अध्यात्म बुद्धिध्यात्मु यथाविदर्शिन बोद्धभ्यम अभूत तो क्षेत्र द यथार्थ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बुद्धि अध्यात्म है बौद्धव्य अभूत है और आत्मा अधिदेवता है ऐसा ते व्यक्ति तो राजन, राजभूतिरनुदर्शता आदो मध्य तथाते यथा तत्वेन तत्व तत्व नरेश यह मैंने तुम्हारे निकट आदि मध्य और अंत में का प्रकाशित होने वाली जीव की व्यक्तिगत विभूति का वर्णन किया है प्रकृति प्रकृतिर्गुणान विकुते स्वच्छंदेहनात्म काम्य क्रीडाथे तो महाराज सतसो सहस्रश महाराज प्रकृति स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक खेल करने के लिए अपने ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है यथा दीप सहस्त्राणी दीपान मृत्या प्रकुर प्रकृति तथा विकृत पुरुष से गुणान जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के संबंध से अनेक गुण उत्पन्न कर देती है सत्मानंद उद्रेक प्रीति प्राकाश्यम च सुखम बुद्धिमारोग्यम सतोष श्रद्धा श्रद्धानता अकार प्यंभ क्षमासता समता सत्यमान्य आदवचापल शौचमाज आचारमौल्यम हृदय संभ्रम तेष्टाष्टभाँ कृता अभिक्थना दात्मग्रहणम अस्पृहत्ताभूतदया चे हिते स्मृता धैर्य आनंद प्रीति उत्कर्ष प्रकाश ज्ञान शक्ति सुख बुद्धि आरोग्य संतोष श्रद्धा अप अकार अर्थनका दीनता का अभाव असंरभ्य अर्थात क्रोध का भाव, क्षमा धृति अहिंसा समता सत्य ऋण से रहित होना मृदता लज्जा अचंचलता शौच सरलता सदाचार अलोलुपता हृदय में संभ्रम का न होना इष्ट और अनिष्ट के वियोग का बखान न करना दान के द्वारा धैर्य धारण करना किसी वस्तु की इच्छा न करना परोपकार और संपूर्ण प्राणियों पर दया ये सब संबंधी गुण बताए गए हैं रजो गुणा संघात ऋपैश्वर्य्रह अत्यागीकारुण्यम सुखदुखोपेवनमरापवादेशतिर्विदा चेवनम अहंकारम असत्कारम चिंताम वैरोपसनम परीतापोभिहोनाजम तथा भेद परसुता च काम क्रोधो मत तथा दर्पो देशोचिवाद प्रोक्ताजो गुण ता तो संघात प्रवक्षापता ऐश्वर्य त्याग का अभाव करुणा का भाव दुख सुख का भोग परनिंदा में प्रीति वाद विवाद करना अहंकार मांगनी पुरुषों का सत्कार न करना चिंता वैर भाव रखना संताप करना दूसरों का धन प्रप लेना निर्लजता कुटिलता भेद बुद्धि कठोरता काम क्रोध मध दर्प द्वेष और बहुत बोलने का स्वभाव यह रजोगुण काम समूह है ये सारे भाव रजोगुण के कार्य बताए गए हैं अब मैं तामस भावों के समूह का परिचय देता हूँ ध्यान देकर सुनो मोहो मोह्रकाश त्रम अंधता संीत मरण चांधतां ताश्रम क्रोध उच्यते तमसो लक्षण भक्षणाद्योचनम भोजनानाम पर्याप्ति तथा पेयजेशतृप्तता गंधवासो विहारे सुसैने श्वासने दिवा स्वप्न तिवादे चम देशुच वै रति त्र गीताज्ञाधना देसोधर्म विशेषाणते वैतामसा गुणा मोह अप्रकाश अर्थात अज्ञान तामित्र और अंधता ये सप्तमो गुण के लक्षण हैं इनमें तामित्र क्रोध का वाचक है और अंधता मरण का भोजन में रुचि का न होना खाने की वस्तुओं से तृप्ति या संतोष का अभाव अथवा कितना ही भोजन क्यों न मिले उसे पर्याप्त न मानना पीने के वस्तुओं से कभी तृप्त न होना दुर्गंधयुक्त वस्त्र अनुचित विहार मरिन सैयाह और आश्रों का सेवन दिन में सोना अत्यंत वाद विवाद में और प्रमाद में अत्यंत आसक्त रहना अज्ञान व नाच गीत और नाना प्रकार के बाजों में श्रद्धा नाना प्रकार के धर्मों से द्वेष ये तमोगुण के लक्षण हैं इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी याज्ञवल्क जनक संवाद त्रयोदशा अधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क और जनक का संवाद विषय तीन सौ तेरहवा अध्याय पूरा हुआ